तारा ने इसके प्रारंभ हो गया था में लकार में लकार होता है क्या कहाँ हुआ प्रथम में शुरू से एक, एक समझ हुआ क्या क्या नहीं तो क्या है दोनों है यहाँ हम गीत है गीत कौन है शन गीत है, है शन शन के नकारी संज्ञा उसको गीत कहते है बोलो शन गीत है ना नहीं कैसे गीते है नकारीते है उसको गीत कैसे कहेंगे गीत या नीति है गीत कैसे हुआ कैसे नहीं कैसे मेरा तो पता नहीं सन तो नीति होना चाहिए इंगीत कैसे हो जाएगा है अपित्व संगीत हाँ सार्वध सार्व है क्या शहन सार्वत्व हो तो सार्वत्वा लगेगा सार्वे तो क्या <laughs> ये भी कठिन <laughs> है हैं नर्तमता नु कैसे कैसे थिंग सी सारा तुम शीते शन शीते तो नहीं ना तीन सी सार्वधात्व सार्वधात्व हुआ सार्वभात्मा भी गीत पथ हुआ गीत पर उनसे संप्रसारण किसोते हुआ में एक ब और एक है संप्रसारण किसको हुआ यह को ब को नहीं हुआ यह को करने के बाद व को करेंगे तो न संप्रसाण संप्र क्या बिध्यती बोले सो लीट लकारे में धातु क्या है व्यध व्यध अगर न ले दी होगा नल पर में है किते है ना नहीं किते कीते है? है? हैं कीते? दुने? कीते? कीते हैं अंगीते दोनों नल किते क्या कहते हैं गीते अरे पीते हम पूछते किते हैं अंगीते दोनों ने कहा पीते क्यों कहा लीते कही हम पूछे कीते हैं अंगीते आप कहो नीते नीत लेते तो मालूम है नीति किते -कीटे है हा क्या है असम लीट कित किसको करता है असम से पूरे लीट की हो जाता है जीते नहीं लीट हाँ नल पीते है क्या नल पीते नहीं पीते नल पीते है क्या नहीं तो अंदा पीते नल दीप के स्थान पर नल हुआ वो पीते नहीं पीते तो पीत होने से गीत हो, हो जाएगा सर्वत सार्व अश लगेगा कीते नहीं तो गीत हो जाएगा सार्वत्म पित्त क्यों सर्वत्म नहीं क्या है आर्धा तो सूत्र से हाँ सर्वधातु को नहीं और पीत भी है तो नल गीत गीत कीते नहीं है नहीं उनसे संप्रसारण नहीं।, नहीं होगा तो दु तो पहले हो जाएगा धातु को जाए व्यध व्यध नल उसके बाद क्या सूत्र लगेगाभ्यास भैय श्याम सूत्र से हम संप्रसारण हो जाएगा उ भैय क्या है अभ्यास और धातु दोनों को मालूम नहीं हाँ बस यादिक दोनों के अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होने से हो जाएगा या कोई बी से बी व्याध अतः वृद्धि किस तरह से क्या क्यों बनेगा दिव्याध दिव्य क्या बना अतुस आने पर अतुस क्या किस तो से? कीत होने के कारण पहले संप्रसारण हो जाएगा गरी ग्रही जावी। ग्रही वही लगेगा कीत में लगता है गीत में लगता है हाँ पहले ग्रही जा से संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से धातु क्या बन जाएगा विधि द्वित हो जाएगा विविध धातु हो क्या मानेगा नी पीत में अभ्यास को संप्रसारण होगा कि सूत से लिट्य अभ्यास वो अभ्य और अपित में कीत होने के कारण पहले संप्रसारण होकर के दौ होगा विवी धतु आगे उसमें विविध हो थाना पर धातु सेठ है मारू धान तेसु याद है कि किसको धान तेसु याद है बोलो हाँ इसको याद रखना है ये रूप को देख करके सेठ अनेटी है जो पुस्तक सामने नहीं रहेगा मेरे पुस्तक लाओ <laughs> नहीं तो रूपंद तो अनेट है से लीट लखारे में ईट होगा कराधिनियम से हम्म क्या सूत्र कर अधिनियम से ईट थल में प्राप्त होने पर निशेद करने के लिए सूत्र है को तो इस तरह करने के लिए हा क्या ढूंढते हो जो पूछते हैं बोलते हैं बोला पढ़ने के लिए हम बाद में पढ़ना बोलो क्या मैं प्रश्न पूछा बोलो मालूम नहीं ना हम्म लगे एकादी से एक आज न लगे हाँ उपदेश उपदेश तो तो लगेगा उसके बाद क्या सूत्र लगेगा तो ईट होगा ना नहीं होगा विकल्प से होगा ईट जब होगा तो संप्रसारण हो गया अभ्यास को कनेगा क्या बने बिव्य क्या बनेगा जब ईट नहीं होगा संप्रसारण होगा अभ्यास को एं? व्यध अगेरे व्याध में ध है आगे थ है ध के आगे थ रहेगा तो क्या सोच लगेगा झरस था हो जाएगा ध अरे धातु के ध को हो जाएगा खरीचे से ध खच नहीं झलाम जस झरसी तो विव्या ध क्या बनेगा से में संप्रशान होगा क्या ऐनेगा विविध तु आगे विविध उत्तम पक्ष में कितने रूप बनेगा एक पक्षी में संप्रसारण दूसरे पक्षी में या दोनों सम्प्रसारण समण होगा किसूत से हाँ लिटिया से क्या रूप बनेगा विव्याध विव्याध में मस में बे होगा क्या ईट उन पर सम्रसारण होगा किस किसो से आ, तो संप्रसारण से रूप से पुस्तक में देख लेख नहीं गए बोलो बीध कार में इटी नहीं है पता नहीं लूट लकार में नहीं बोलो नहीं मालूम है नहीं हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ? पानी से करेगा उपदेश क्या एक एकाचो, क्या बोलते होता बोलो ठीक है क्या है एकाच एकाचो नहीं बोलना एकाच उपदेश निषेध हो जाएगा व्यधग्रता झसे तस धो दो जैसे जैसी व्यधा बन जाएगा बोलो व्यधा ट लकार में ईट होगा ना नहीं ईट नहीं होगा व्यध से खर्चे से तय हो जाएगा क्या बनेगा व्यति बोलो लोट लकार में क्या बनेगा विध अगरे तू हे को संप्रसारण हो जाए विध तू क्या बनेगा बोलो आगे हाँ लॉन्ग लोकार अविध्या तो बनेगा संप्रसारण हो जाएगा बोलो विदली में युटुगीत है लिंग स्वलोप उन स्वलोप हो जाएगा संप्रसारण हो जाएगा विध्यात् बन जाएगा बोलो हाँ विध्येत अत या यही विध्येत के सरकार का नहीं कर तो ये ये ऐसे ये होता है, में या और ये गुण है, और ये, ये का लोप हो जाएगा किस सूत्र से हाँ तो ये लगा से है? फिर बोलो विधेय असिली में किते हैं किते? कौन किते? या किन की तो कितने तो से होगा किस तरह से कैसे विद्या बोलो पिद्यास्वा, पिद्यास्वा। में को होगा एं? क्या सूत्र है व्याध व्याध के वृद्धि करने के लिए सूत्र है है क्या एं? क्या सूत्र उसको निश्चित करने वाले सूत्री <us> तो उसको निषेध करता है ना नहीं नहीं करता ने तो निषेध करता है, तो है किंतु यहाँ नहीं करेगा क्या नहीं यहाँ ईट नहीं ईट क्यों नहीं हुआ आधा तो बोला तो प्राप्त नहीं प्राप्त है तो ईट क्यों नहीं हुआ हाँ निषेध हो गया तो बदब से बुद्धि हो जाएगी धो खर्चा से त हो जाएगा अव्ञात शीत बनेगा क्या बनेगा मान पर झलूल से लोप जो आसीध करता जा तो बन जाएगा हम बोलो बोल सी चिका शवने के स्थान हुआ हाँ ते, ताम तम तो, तीन स्थान में से हम झलो झल क्या श्री चिका लोप कितने स्थान वहां पर बोलो फिर अभ्या मध्यम पुषे भी सकार बोला किसी अभ्यासी ना अब्यागे लिंग लोल संप्रसारण होगा ना नहीं लिंक लग रे मैं इकाना नहीं क्या रूप नहीं अव्यत सत बोलो रूप में ध बोला है तो बोला ध कहाँ गया ध हो गया ठीक व्यधता तो हो गया आगे है पुष पुष्ट पुष पुष्ट है स्यान हो जाएगा पुष्य बन जाएगा पुगंध गुण तो होगा ना नहीं क्यों नहीं कौन गीते है श्यन गीते है कैसे है सेन गीत है क्या नहीं कैसे हाँ सार्वात सार्व है कौन सार्वत है कौन सा तिंग यहाँ कौन है सन सार्वत है सार्वत्ति गीत बहुत हो गया पुष्यति क्या बनेगा बोलो लेट में पुष पुष सुनल अभ्यास में पू पुगंध फुगंध गुना हो जाएगा और पप्पू सब और गुना पुगंध गुणा नहीं होगा पुप्पू सा तू बोलो रात सेठ अनिट मालूम है पुष्य आता है शांति मालूम है अनिट है ऐसे या हैं रूप दे करके याद है रूप दे करके मीटी ही तो लीटर कार होगा लीटर कार कैसे होगा ए नियम से इटी हो जाएगा किरिया दि किरा आदि हो जाएगा थल में यह विकल्प होगा थल में किरादिनियम से ईटी प्राप्त है निशेध करने के लिए कोई सूत्र है उपदेश तो और हाँ दोनों नहीं लगाया अच्छा अच्छताश्वत भी नहीं लगे उपदेश भी नहीं लगेगा दोनों नहीं लगे मालूम है पता चलता है ना नहीं नहीं दोनों लग गया न नहीं अच्छा अच्छताश्वत कौन नहीं लगे क्यों नहीं लगे कारण पता है पता नहीं अजंता नहीं उनसे नहीं अजंता उनसे कौन नहीं लगेगा लग गया और हाँ उपदेश अत हो तो उपदेश त्वत लगेगा अजंत होज तो अचस्ता स्व लग गया अजंत है अकार वाला है इसे नहीं निषेध नहीं होगा तो थल होगा नित्य विकल्प नित्य क्या रूप बनेगा पुपो सीत अगे पुपु सतहु हाँ उत्तम पुष्प में कितने बना एक वचन में एके? एक है हैं ना विकल्प से नीति है निकल्प से नीति है ना नहीं विकल्प से नीति तो दो, दो नहीं होगा दो नहीं होगा क्यों नहीं दो नहीं है? होता है हैं व्यवहार नहीं किया, <laughs> चारण तो होता है नीत प्रयुक्त कार्य नहीं होता है बोलो नीत को मान करके कोई कार्य नहीं है नीत को मान कर क्या कार्य है भाई पुगंत गुण जो होता है नीत को मान कर होता है क्या पुगंत से गुण होता है आधातु सार्वधतु परे हो तो क्या मानेगा पुपो स वह मेटी होगा पुगंत गुण होगा नहीं होगा कि थे क्या क्या माने गया हम बोलो फिर बोल पोषक रेता पुगंध गुण हो जाएगा स्तुत हो जाएगा क्या मानेगा बोलो लीट लगाने में पुष्प अगर सिय सतासी पुष के सके श्य क्या है कैसा तो लगे क्या सूत्र हम इत्यादि मिल गया क्या सूत्र सामने क्या साढ़ी सब हो जाएगा क या ढ केगा कौन होगा क होने के बाद आदेश प्रत्ये सब हो जाएगा क्यों बनेगा क्षति बोलो लोट में पुष्यतु पुष्यतु पुष्य तुष पुष्यामी माँ बनेगा मी नी पुष्याणि टवर का पुष्याणी न तो हो जाएगा लंग लग बोलो अब पुष्य पुष्यत हो जाएगा पुष्यत बोलो हम आशीर्गी में तो गुणा होगा पुगन तो कौन हाँ पुष्य तो बोलो हाँ लूंग लकार में चिली लुंगी हो गया लगेगा चिल्ली स्विच नहीं होगा क्या लगेगा? हाँ ये प्रसाद में क्या होगा चली को अंग हो जाएगा अंग अकारीतु अनुसे गुण बदब जलंत से अच क्यों नहीं हाँ नहीं डी सीज नहीं है और गीत है कुछ गुण गुण होगा ना नहीं गुण नहीं होगा अपू सत सरल है क्या मानेगा बोलो हाँ लिंग ला मानेगा गुण हो कसी हो जाएगा जाएगा बोलो श्या, श्या, श्या, शुरश शोषण इस प्रकार बनेगा लट क्या बनेगा बोलो हाँ पुस्तक बंद करो लिटरल लिटरल कर कर लिखो बंद पुस्तक क्या कर दे, उसके दे? देखो। किस कर कर। ये देखो अच्छा लीट लगा करो लीटर तेने <laughs> का <laughs> आपने लिखा नहीं था कैसा है, था नहीं। है? नहीं। क्यों अभी पहुंच गया जगह दे बोलो सो सो सा देखा, देखा। हाँ तो पढ़ लो देखा नहीं तो देखा ना। देखा ठीक है गलत हो तो पता चले कितने ये तो ठीक है ये तो सुनाना चाहिए <laughs> पढ़कर सुनाना चाहिए कौन पड़ेगा आपको कुछ <laughs> <laughs> ना <इसलेना? laughs> चलो कोई कोई नहीं देखा तो उसके अभी लिखा था सोसा लीट लगा हो गया लोट में क्या बनेगा ए लीट में लिट लगाने क्या बनेगा शोषिता लोट में शुष्य तु बोलो लंग में असुशियत बिदने में असली में लुंग में अत पुरुषादी अंग हो जाएगा क्या मानेगा बोलो रूप अः लुंग में क्या मानेगा हम्म, हम्म, क्या बनेगा लुंगे में पूछा में असुखात क्या बोल रहे थे में क्या बनेगा असुसत आशल में क्या बनेगा सुस्यात विदरे में क्या बनेगा लिंग में असुख में आगे धातु है ना हो जाएगा क्या नस्याति बोलो लेट में नश नश नल नस नुदा क्या न अतः शान परी ते अत मध्य नादेश नयत बने गया अभ्यास लोपे तो क्या बने गया नयत यहां सेठ माल सेठ रूप दे करना एक सूत्र है रिभ्य रिप दृहमुह स्न बलाद्यार दा तुक से वेट सियात वाह ईट विकल्प सीटी होगा ईट पक्ष में ने सी थ क्या तो लगा थलीचे सीटी ने सी जब ईट नहीं होगा न न थ थरीज लग जाएगा इतना नहीं है नगेगा नस मस्जिद नसोर झली मस्जिद नुम नुम धातु अलग है और नस् धातु जल पर हो तो नुम हो जाएगा थ है झल को नुम हो जाएगा मृदो च्या पर न क्या आगे रहेगा न रहेगा, नकार और नकार को नश्चा प्रदान झले अनुसार हो जाएगा ननन के सकार को वश वृक्ष से में मैं स हो जाएगा स्तुत्व हो जाएगा ननष्ठ क्या बनेगा क्या बनेगा एक रूप थ में क्या बना था नेगे ननष्ठ अगे, अगे। ने तो में भी दो होगा विकल्प सीटी ने शीव ने अतिक मध्य लग जा दोनों पक्षी अब ये बोल सो नुट ल दो रूप बनेगा ईट पक्ष में नसीता जब ईट नहीं होगा वहाँ मस्जिद अस जाली नूम हो जाएगा नोम होने से वृक्ष व हो जाएगा तुतो हो जाएगा और नौकार के हो जाएगा नंग नस्ता नं, बनेगा नसीता बोलो में लेट लकार बोलो कीट जब नहीं होगा मस्जिद ना सब शौल हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा स फिर सड़ो कशिशे क और अनुसार हो जाएगा नकार पाएगा अनुसार अनुसार से ही परस नंग क्षति सड़ आगे क क्या आगे आदेश पत्र सब हो जाएगा क्या माने गया नंग क्षति न क्या क्या अके आगे क्या, क्या, क्या, क्या, क्या, क्या है वो ना ग से आया अनुसार सही परसों सोना पर बने क्या है कहो कहो कहाँ से आया सड़ो कसी किस शव को कह हुआ के सकार को हो गया कहो गया पर नव को हो गया वृक्ष स फिर सड़ो कशी से कहो आगे स् है श्य के सकार हो गया आदेश बो तो क्या बनेगा नंग क्षति बोलो लोटे में सरले नश्य बोलो मेथिली में हाँ नश्येत बोलो कार श्रवण कितने स्थान होता है नहीं होता है क्या आदेश हुआ तो ये हो गया अशिली में बोलो आशिली में ईट हुआ ना नहीं क्यों नहीं हुआ बोला तो नहीं तो नूम नहीं क्यों नहीं बल में बल क्या जाए नूम करेंगे बोल जाए हैं मस्जिद मसी जली जल नहीं, नहीं? नहीं? है? कौन पर में बनाए जो जल नहीं हाँ ये अकार जल में नहीं आएगा हाँ लूंग लकार में ये भी आता है पुषाद में अंग हो जाएगा अनशत बन जाएगा बोलो लिंगल कार में मस्सी न शोशाली नुम होगा भ्रश अवश्य से सड़ो कश से क आदेश पत्र हो जाएगा अनुसार प्रसवन हो जाएगा अनक्षत क्या बनेगा अनंश्यत, बोलो हे शुभ प्राणी पसवे प्राणी प्रसव अर्थ में प्रसव करने अर्थ में तो से किस क्या सुत्रो? और क्या सूत्र बोला था आदि तेसो क्या सूत्र हाँ क्या सूत्र लगेगा अनुदात की तो आत्मने पद आत्म पता आएगा तो सु क्या की? पद में में होगा होगा से से के उकार को गुण नहीं, नहीं। गुण प्राप्त था किस सूत्र से सार्वत प्राप्त था हाँ में बदना टेरे लगेगा क्या बनेगा या बोलो यह में मैं आ है यह में ए कहा है यह में ए जहा है रूप लेकर दिखाओ यह में एक कहीं है तो रूप लिखा होकर दिखाओ यह में एक आर है एक ही, नहीं बात नहीं तीन तीन कितने हाँ ठीक तीन वाले ठीक हो गए चलो हाँ ठीक है सुइए थे सुइए आद गुण कहां लगा सु में सुईते में नहीं लगा सुईते में आदगुण लगे ना नहीं लगे बड़ा कटने लगा दिया <laughs> लगेगा सुईते में आ, तो लगने के बाद फिर आधुगुण लगता है लट लकार हो गया लीट में सु तो होता है ना सुट है सर्वत्म तो विधि कित है कि तो गुण नहीं होगा क्योंकि तो निश्चित तो हो गया गण होना चाहिए सु सुको बात करेगा अच्छी सुधातु से उभंग होगा और उसके बाद करेगा हम जैसे एक ओसुपी पर है तो क्या होगा अच्छे से उभंग उभंग हो जाएगा में में वे क्या उष्व पहला किसे हर्श हुआ? हर्श किस रहा हृष्त से दूसरा किस हर्ष होगा उभंग होने से बोलो सुसुवे हाँ यहाँ थल आने पर सुसु सुसुबे सुसु विषय बनाना सुसु विषय हुआ सुसु विषय जो हुए यहाँ आधातु सीटी बढ़ाते प्राप्त है प्राप्त है और ये धातु अनिटी है सेठ माले ऊ कार से सेट होना चाहिए किंतु सरति सूति धुई उया विकल्प से ईटी विकल्प इट होने पर थल आदि में विकल्प होना चाहिए थल में क्या होना चाहिए विकल्प मिटी किन्तु क्या लिखा है क्रादिनियम तीठ थल में विकल्प इट हुआ नित्य ईट हुआ क्यों सरति सूत से विकल्प नहीं होना चाहिए हैं हा ये स्वीक कितने सूत्र आगे आने वाला है नहीं तो क्राहियम से ले जो लिखा है उसकी क्या आवश्यकता है विकल्पित होने से गुप्त धातु विकल्प सीट रूप बना था यहाँ एक सूत्र है श्री का कितने आगे आने वाला एकाच उगंत तो हो तो निषेध होता है कहा है कि एक सौ साठ में है हा एक देखो सिंह एकाज उगंता से गीत की तो इन्ना एकाद उगंत हो तो सिंह अलग हो, और एकाज उगंत एक साथ एकाज वाला हो और उगंत हो तब एक उगंत हो एक और उगंत, उगंत हो तो ईट निषेध होता है सुधा तो एक से है उगंत है नित्य निषेध हो जाएगा निषेध होने के बाद फिर नियम से नित्य हो गया सुशुभि से वही मही भी नित्य हो गया सुसुबी से आगे सुसु सुसुबी से क्या, क्या? आगे क्या सुसुबाते आगे ध्वन में दो बनेगा सुसुबी डे सु जाएगा फिर उत्तम पुरुष में सुसुबे सुसुभि वह नित्य हुआ क्राधिनियम नहीं तो श्री को कितने से निषेध हो जाता निषेध हो जाए तो इतना नहीं होना चाहिए सुसुवे सुसुवाते रू बोलो सुसुबे हाँ लेट लकार हो गया आगे चले नेता ने